एक काहिल गधा एक दफा का जिक्र है। एक ताजिर था, जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो पैसों की खातिर मुख्तलिफ अशिया की तिजारत किया करता था। उस ताजिर के पास एक गधा था। वो गधे पर अपने सामान की बोरियां लाता और उसको बाजार ले जाता फरोख्त करने के लिए। वो ताजिर अपने गधे की बहुत अच्छ क्योंकि उसको इस बात का एहसास था कि गधा उसके तिजारती कारोबार के लिए बहुत अहम है। ताजिर गधे को बहुत साफ सुथरा रखता और सेहतमंद रखता था। वो उसको खाने के लिए सेहतमंद खाना खिलाता। गधा जवान और ताकतवर था। वो कई सारी अशिया की बोरियां अपने पीठ पर लाता और अपने मालिक के साथ हर रोज बा� फिर से बाजार जाना है। काश मेरे मालिक किसी दिन छुट्टी क्यों नहीं मनाते। मुझे छुट्टियां बहुत पसंद है ओह, हो सकता है कि उनको छुट्टियों की जरूरत ना हो, पर मुझे तो छुट्टियों की जरूरत है। वधा इस बात को समझने से कासिर था कि ताजे के लिए रोज़ बाजार जाकर अश्या फर्क करना इत्तिहाय जर� और अगर पैसे नहीं आए, तो फिर गधे के लिए भी खाने की विजा का इंतजाम करना मुश्किल होगा। बाजार की मांग के मुताबिक ताजिर को हर रोज अलग-अलग अश्य की तिजारत करनी पड़ती थी। कभी दाले, तो कभी अनाज, कभी सब्जियां मसाले, तो कभी फल वगैरह। ताजिर को हर रोज अपने गांव से गधे के साथ बाजार जाते वक्� एक दिन ताजिर के करीबी दोस्त ने उसे बताया कि बाजार में नमक की काफी मांग चली है। आ, शुक्रिया मेरे अजीज दोस्त तुमने मुझे ये खबर दी। मैं बहुत जल्द नमक फरोक करूंगा। बाजार में फरोक करने के लिए जल्द ही ताजिर ने बारा बोरी नमक का इंतजाम कर दिया। उसने छः बोरी नमक गधे पर लाद दिया पर � गधा उनका बोझ एक साथ नहीं उठा पाएगा। अहो, बेचारा गधा ये इतना बोझ नहीं सह पाएगा। मुझे इसका बोझ कम करना होगा। यही बेहतर है। मैं गधे को इस कदर चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये कहकर उसने एक बोरी खुद की बीट पर लाद ली। उसके बावजूद गधा चलने से काशिर था। ताज़ीर अपने गधे की परवाह तो कर लिहाजा उसने एक लकड़ी गधे की पीठ पर मारी और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा ओहो अब चलो भी तुम बहुत आराम कर चुके अब इतने भी काहिल ना बनो हमें बाजार जाना बेहद जरूरी है उस दिन काजिद ने अपनी सारी नमक की बोरियां बाजार में फरोख्त कर दी मेरे दोस्त ने दुरुस्ती तला दी थी। सच में बाजार में नमक की बेहद मांग बढ़ चुकी है। ताज़ीर ने हर रोज की तरह फिर नमक बाजार में फरोख करना शुरू कर दिया। वो अब नमक की बोरियों की बोरियां गधे पर लादा करता था। गधे को नमक की कभी पांच तो कभी छह बोरियां लादकर हर रोज़ बाजार जाना पर लौटते वक्त गधा बिल्कुल खाली आता। ताजिर अपना सारा नमक बाजार में फरोक कर ही देता, ताकि गधे को लौटते वक्त कोई भी बोझ ना उठाना पड़े। ऐसे ही कुछ दिन तक सिलसिला आगे बढ़ा। हर रोज की तरह एक दिन ताजिर ने फिर से छह बोरियां गधे की पीठ पर लाडीं और बाजार के लिए निकल पड़ा। जै ताकि हम इस उछलते हुए पानी में फिसल न जाएं पर जैसे ही उन दोनों ने आधा दरिया पार किया कि तभी अचानक गधे को बड़े से पत्थर की ठोकर लगी और वो पानी में फिसलकर उसी पत्थर पर बैठ गया ओह नहीं ओह इ... ताजिर ने जैसे-तैसे गधे को उठाया और दरिया पार करवाया गधा बहुत ही खौफ था पर अचानक बोरी तो अब भी मेरी पीठ पर लदी हैं पर मैं इतना बोझ महसूस नहीं कर रहा हूँ। ओह वो एक जादू दरिया है गधा इस बात से कासर था कि दरिया में फिसलने की वजह से उन बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया और अब उन बोरियों में बिल्कुल भी नमक नहीं बचा जिसकी वजह से गधे की पीठ पर गधे को कोई भी वजन महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि अब बोरियों में नमक बचा ही नहीं था। ओ, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। अब मैं क्या फरोक करूंगा? शुक्र है खुदा का कि मेरे गधे को कुछ नहीं हुआ। अब बाजार जाने की कोई दुख नहीं बनती। मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। क इस हादसे के बाद गधे के पास पूरा दिन था। उसने उस दिन सिर्फ खूब ठूस के खाया और खूब सोया। वो उस दिन बहुत खुश था। फिर अगले दिन ताजन ने छह बोरियन नमक की अपने गधे पर लाडी और बाजार के लिए निकल पड़ा। कल का दिन कितना अच्छा था। आज फिर मुझे काम करना पड़ रहा है। रुको, आज भी मैं काहिली कर सकता हूँ। आज भी मैं अपनी पीठ पे लदे बोझ को कम कर सकता हूँ और घर घरवापर जा सकता हूँ। कल की तरह, वो एक जादुई दरिया है जो मेरा बोझ कम कर देती है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मदद जरूर करेगी। ताज़ीर गधा ताजिर से पहले ही दरिया की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि ताजिर उसको रोके, गधा उसी जगह पर फिसल गया जहां पिछली बार फिसला था। ओह, ये तुमने क्या किया बेवकूफ काहिल? जल्दी उठो। पर बहुत देर हो चुकी थी। बोरियों का सारा नमक पिछली बार की तरह दरिया में घुल चुका था। गधे को अब कोई भी � रुको जरा सोचता हूँ क्या इस गधे ने ये चानबुझ कर किया ओ, काहिल जानवर मैंने इसकी इतनी देखभाल की और इसने बदले में मुझको ये सिला दिया इसे घर वापस ले जाता हूं। मुझे पता है इसके साथ क्या करना है गधे ने सोचा कि ये मैंने सही तरीका निकाला काम को ना करने का पर ताजिर का तो कोई और ही मंसूब پر گدے نے اوف تک نہیں کیا بوریاں پر میں بوجھ کیوں محسوس کروں اب میرے لیے بوجھ مسئلہ نہیں رہا رکھنے دو مالک کو جتی بھی بوریاں رکھنا چاہتے ہیں بازار اب جاتا کون ہے جب وہ دونوں دریا پر پہنچے تو تاجر نے خاموشی سے گدے پر نظر ڈالی یہ آئی میری جادوی دریا. और दरिया पार करते पर राधा फिर वही जगह पर जाकर फिसला जहां वो हमेशा गिरता था पर इस बार ताजिर ने गधे को नहीं उठाया और गधे का बोझ कम नहीं हुआ और अचानक नहीं मेरी पीठ ये क्या हुआ मेरी पीठ अब भी बसनी ही है ताजीर बहुत ही ज़हीन था उसे पता था कि गधा उसके साथ फिर वही चाल चलने इसीलिए उसने इस बार बोरियों में नमक की जगह कपास भर दिया था। जैसे ही गधा दरिया में बैठा, वैसे ही कपास ने दरिया का पानी चूस लिया और गधे का वजन बढ़ गया। <laughs> तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे यूं ही बेवकूफ बना लोगे? अब तुम आठ बोरियों का बोझ उठाए बाजार बिचौलोगे औ गधे को तब एहसास हो गया था कि वो जादुई दरिया नहीं है गधा उन आठ बोरियों को अपनी पीठ पर लादे हुए बाजार गया भी और फिर उसी बोझ के साथ घर भी वापस आया उस दिन के बाद से गधे ने कभी भी दरिया में गिरने की हिमाकत नहीं की